ध्यान और आध्यात्मिक जीवन अध्याय चौतीस महाजनो येन गतः सपन था भारत और हिंदू धर्म रिम्से मैकडोनाल्ड नामक एक चिंतनशील अंग्रेज सज्जन का एक महत्वपूर्ण वक्तव्य है भारत और हिंदू धर्म संघटनात्मक दृष्टि से देह और आत्मा की तरह एक दूसरे से संबंधित है भारत देह है और हिंदू धर्म या जिसे सनातन धर्म कहना अधिक उपयुक्त होगा आत्मा है वर्षों के विदेशी आक्रमणों और देश के राजनैतिक विभाजन के बावजूद हिंदू सांस्कृतिक एकता सदा विद्यमान रही है तथा देश के एक स्थान से दूसरे स्थान को तीर्थयात्रियों का आवागमन सदा होता रहा है हिंदू धार्मिक संस्कृति अनस्वर ही नहीं बल्कि गतिशील भी है उसके लंबे ऐतिहासिक काल में उसमें अनेक परिवर्तन हुए हैं जहाँ भी देह आत्मा का रूपक लागू होता है आत्मा और ब्रह्म का का सिद्धांत, जीवन लक्ष्य साक्षात्कार, कर्म सिद्धांत ब्रह्मांड के सृष्टि और लय का सिद्धांत इत्यादि हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत हिंदू धर्म की आत्मा है और इन सिद्धांतों का जीवन में अनुप्रयोग उसकी देह है उसकी आत्मा अपरिवर्तित बनी रही लेकिन बाहरी देह समय समय पर परिवर्तित होती रही हिंदू धर्म में प्रथम महान परिवर्तन का सूत्रपात आचार्य शंकर ने किया था उन्होंने अद्वैत दर्शन को दृढ़ भित्ति पर प्रतिष्ठित किया उनके बाद रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य हुए इन तीन महान आचार्यों का जन्म दक्षिण भारत में तीन भिन्न स्थानों पर हुआ था उन्होंने हिंदू धर्म की तीन परंपराओं अर्थात अद्वैत विशिष्टाद्वैत तथा द्वैत को पुनर्जीवित और पुनर्प्रतिष्ठित किया उन्होंने हिंदू धर्म के पुरातन सिद्धांत को सुसबद्ध रूप से पुनः प्रतिपादित किया और उन्हें एक दृढ़ दार्शनिक आधार प्रदान किया उन्होंने सारे भारत में भ्रमण किया और लोगों को विशेषकर सर्वोच्च वर्ण के लोगों को धार्मिक समुदायों में संगठित किया और उनके माध्यम से हिंदू धर्म में नया प्राण संचार किया इन दर्शन प्रणालियों में प्रतिपादित विचारों की शक्ति जनसाधारण तक कैसे पहुंचती है संतों के माध्यम से अनादिकाल से भारत सैकड़ों संतों को पैदा करता आ रहा है और अभी भी कर रहा है जो जाति कुल विशिष्ट निर्विशेष लोगों के बीच वितरण करते रहते हैं वे समाज के विभिन्न स्तरों से पैदा होते हैं उनमें से अधिकांश गृहस्थ किंतु सांसारिक आसक्तियों से मुक्त थे वे आचार्यों की तरह संस्कृत में नहीं अपितु इस स्थान विशेष की लोक भाषा में बोलते तथा उपदेश देते थे इनमें से कई संत महान कवि थे जिनके हृदय स्पर्शी भजन अभी तक भारत के सुदूर ग्रामों में गाए जाते हैं उन्होंने भगवत भक्ति की मुक्ति के मुख्य साधन के रूप में शिक्षा दी इनमें से कुछ महानतम संत महिलाएं थीं दक्षिण भारत के आलवार संत बौद्ध काल के बाद उदित होने वाले संतों में आलवार कहलाने वाले तमिल संतों का समुदाय एक आद्यतम संत समुदाय था वे सभी विष्णु उपासक थे इस देवता का उल्लेख वेदों में मिलता है भागवत कहलाने वाले विष्णु उपासकों का एक विशेष संप्रदाय ईसा पाँच सौ सन में भी भारत के पश्चिम-उत्तर भाग में विद्यमान था वे कृष्ण की विष्णु के अवतार के रूप में उपासना करते थे कुछ पुरातन हिंदू राजा विशेषकर गुप्त वंश के इसी समुदाय के थे दक्षिण भारत के पल्लव राजागण भी विष्णु उपासक थे आलवरों की जीवनियां पौराणिक उपाख्यानों से आच्छादित है और उनके जीवन काल का सही निर्धारण करना भी संभव नहीं है आधुनिक विद्वानों के अनुसार उन उन्होंने अपनी अनुभूतियों को कविताओं में लिपिबद्ध किया है कुल मिलाकर बारह आलवार हुए हैं प्रथम चार संभवतः समकालीन थे पोई गई फूटा और नामक प्रथम तीन आलवरों के विषय में एक रोचक घटना है एक दिन एक तूफान के बीच इन तीन पर संतों ने एक छोटी सी झोपड़ी में शरण ली जिसमें उन तीनों को खड़े होने तक का स्थान नहीं था शीघ्र ही उन्हें अपने बीच एक चौथे व्यक्ति की अवस्थिति का अनुभव होने लगा लेकिन जो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था वे जान गए कि वह और कोई नहीं स्वयं भगवान है और प्रत्येक भक्त अपने अनुभव का वर्णन करते हुए भजन गाने लगा ऐसा कहा जाता है कि पोई गई आलवार का अनुभव परज्ञान का था भूटा आलवार का पराभक्ति का तथा पे आलवार का परम ज्ञान था जब भक्तगण मिलते हैं तो वे केवल भगवान की ही चर्चा करते हैं तथा उनका गुणगान करते हैं लेकिन संसारी लोग मिलने पर सांसारिक बातों की ही चर्चा करते हैं और उनके बारे में लड़ते झगड़ते हैं हम आधुनिक लोग अपने कवित्व को खो रहे हैं साथ ही हम उच्चतम भावनाओं को समझने की क्षमता को भी खो रहे हैं जो हमारे उन संतों और ऋषियों के हृदय को परिपूर्ण किए रहती थी तथा जो अपने दिव्य आनंद और प्रेम को सभी में वितरित करते करने हेतु तत्पर तो रहते थे उन भावनाओं के बिना मानव का मूल्य कुछ नहीं है जब हृदय और मस्तिष्क खाली हो तो हम में क्या बचेगा हृदय को भगवत प्रेम से और मस्तिष्क को ईश्वर विषय विचारों से परिपूर्ण करना चाहिए और ये पुनः शुभ कर्मों के माध्यम से हमारे जीवन में अभिव्यक्त होनी चाहिए यह आध्यात्मिक जीवन की मुख्य बात है जिसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए आलवार परमात्मा को परम प्रेमास्पद मानते थे इसीलिए हम उनमें इतना आह्लादकारक प्रेम पाते हैं श्री वैष्णव संप्रदाय के ये संत भगवान की आराधना विभिन्न भावों में करते थे नम्मालवार जो सटकोप या सटारी भी कहलाते हैं आलवरों में सबसे महान थे वे अपेक्षाकृत निम्न बिल्लाला जाति के थे उन्होंने चार काव्यों की रचना की है जो सामान्यतः चार तमिल वेद कहलाते हैं तथा तिरुवाईमोली उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है इस स्तुति में वे परमात्मा का वर्णन सर्वव्यापी आध्यात्मिक सत्ता के रूप में करते हैं जो भक्तों के लिए अत्यंत सुंदर मानव रूप धारण करती है तुरु अलवर एक और महान संत कवि थे जो जाति के चोर कल्ला थे तथा संत बनने के पूर्व कुछ वर्षों तक डाका डाला करते थे एक दूसरे प्रसिद्ध संत तिरुपाण आलवार थे जिनका जन्म एक अछूत कहलाने वाली जाति में हुआ था वे भगवान विष्णु के गुणगान किया करते थे और उसके फल स्वरूप होने वाली भाव समाधि में बाह्य संज्ञा शून्य हो जाया करते हैं एक दिन जब वे इसी अवस्था में कावेरी नदी के किनारे स्थित रंगनाथ जी के प्रसिद्ध मंदिर के सामने बैठे थे तब मंदिर का मुख्य पुजारी विग्रह के लिए पवित्र स्नान जल लेकर आया उसे भय हुआ कि यह शुद्ध व्यक्ति कहीं स्नान जल को अपवित्र न कर दे अतः पुजारी ने त्रुणपाण को हटने के लिए पुकारा अंत में उसने उनकी ओर पत्थर फेंका पत्थर के आधार से पुनः चेतना प्राप्त होने पर त्रुणपाण वहां से भाग खड़े हुए परंतु मंदिर के भीतर जाने पर पुजारी ने गर्भगी का द्वार बन पाया एक दैववाणी ने पुजारी को उसके अनुचित कार्य करने के लिए डाटा और उसे घायल शुद्ध भक्त को अपनी पीठ पर बिठाकर लाने का आदेश हुआ पुजारी दौड़ कर गया और भय भी संत को जबरदस्ती उठाकर मंदिर में लाया कहा जाता है कि गर्भ के द्वार खुल गए और संत भगवान के विग्रह में विलीन हो गए एक और महत्वपूर्ण आलवार थे कुलशेखर वे दक्षिण केरल के राजा थे भगवत भक्ति से अभिभूत हो उन्होंने राज्य त्याग दिया और अवशिष्ट जीवन भगवान के ध्यान में श्री के रंगनाथ जी के मंदिर के प्रांगण में रहते हुए व्यतीत किया उनकी दीनता इतनी अधिक थी कि वे मंदिर की सीढ़ियों पर लेटे रहते थे ताकि भक्तों की चरण रथ उनके शरीर पर पड़ सके उन्होंने तमिल और संस्कृत दोनों में भजनों की रचना की एक तमिल स्तुति में वे कहते हैं मैं उन लोगों से संबंध नहीं रखता जो विशुद्ध शुभ के होते अशुभ चुनते हैं मैं गोपाल कृष्ण प्रभु के लिए पागल हूं। यह भक्ति की भगवान से मिलने के लिए व्यग्र हृदय की पुकार है मुकुंद माला नामक संस्कृत स्त्रोत्र में जो भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय भक्त गीतों में से एक है कुल शेखर शरणागति की चर्चा करते हुए कहते हैं नास्थाधर्मे न वसु नीचे न कामोपभगे यद्भव्यमत भगवन् पूर्वकर्मापाथम बम तम जन्म जन्मजन्मो गगता निश्चलास्तु मुकुंदमाला अर्थ हे भगवन् मेरी धर्म में आस्था नहीं है न नहीं धन अथवा भोग में में में रुचि है, है जो होना हो वह मेरे पूर्व लेकिन मेरी मेरी आंतरिक प्रार्थना यह है कि जन्म तथा, जन्म तथा जन्मांतर में मेरी आपके चरण कमलों में भक्ति सदा बनी रहे नरकेवा नरकांतक प्रकामम मरने पी चिंतयामी अर्थात हे नरकांतक मेरा निवास पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा नरक में ही क्यों न हो मैं मृत्यु में भी आपके चरणों का चिंतन करूंगा जो शरतकालीन कमल से भी सुंदर है